ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कौलास आश्रम के पंचम पीठाधीशर ब्रह्मलीन साई प्रेमपुरी पुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या मुंबई में, में। प्रातः साध्य प्रवचन कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम अभी चल रहा है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में सायकाल सत्र में एकादश एकादशाध्याय विश्वरूप दर्शन युग समाप्त हुआ आगे द्वादशाध्याय भक्त युग प्रारंभ होगा एकादश एकादशाध्याय के अंत में कहा गया मत कर्म कृत मत परम मत संग वर्जित विश्वरूप दर्शन करा के अंत में परमात्मा ने कहा म, म, मेरे में ही समर्पित हो जा मेरे लिए कर्म करो मैं ही परमम श्रेष्ठ हूं गति मेरा ही भक्त हो तो जाओ असंग हो जाओ सारे भूते में वैर रहित तो हो जाओ तो मुझे प्राप्त करोगे इसे कहा क्योंकि द्वितीय अध्याय से ब्रह्म शुद्ध अक्षर ब्रह्म का कथन किया चिन्मात्र और माया विशिष्ट ईश्वर है उसका भी कथन किया गया एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शन कराया अब इसमें से जो अक्षर निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है और एक सगुण का साकार का चिंतन करता है ये दोनों में से कौन सा विशिष्ट है ये जानने की इच्छा से अर्जुन का प्रश्न है अथ द्वादशो अध्याय अथ शब्द का अथ अनंतरम एकदश अध्याय समाप्त होदश अध्याय अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एव सतत युक्ताये सततयुक्ताये भक्तास्थ परसते भक्तास्ता पर्युपासते क्षरम व्यक्त ये चाप्यक्षरम ते योग विमा के योग विर्जुन उवाचत युक्ताये भक्ता फलुभासत हे चाप्यक्षरम के अर्जुन ने पहले कहा भगवान से ये भक्ता एवं सततयुक्ता ये चाप्य अक्षरम अभ्युक्तम पर्यपाषते योग विमा एवं का इस प्रकार इस प्रकार का था पूर्वोध्या में श्लोक में कहा गया मत मतकर्म मत परम मतभक्त संघवर्जित जैसे कहा गया इसी प्रकार निरंतर जो पर पर्म, आपकी परमात्मा के लिए आपके लिए कर्म करते हुए आपका भक्त है असंग होकर के ऐसा प्रयत्न करते हैं ये भक्ता है पर्युपास जो ऐसे आपके कर्म करते हैं निरंतर समाहित होकर के जब भक्त है भक्ता तो जो सरना। सरना, है जो अनन्य शरण अन्य कोई नहीं कई परमात्मा ही हमारा शरण वही भक्त है यहाँ भगवान भाष्य करके कहते भक्त आता अनन्य शरण जिसका अन्य शरण आश्रय है वो भक्त नहीं है भगवान का भक्त है तो भगवान से अतिरिक्त तो कोई शरण नहीं कोई आश्रय नहीं कोई इष्टव नहीं कोई इच्छा नहीं कुछ है नहीं ऐसा जो भक्त है भक्ति भक्त को ही चाहिए भक्ति करने के लिए और दूसरा कुछ नहीं परमात्मा को छोड़ करके का आसक्ति है कहीं ममता है कहीं आश्रय है तो भक्त नहीं है ऐसा जो भक्त अन्य शरण है ऐसा करके तो आम परिपाश थे जैसे आपका रूप दिखाए विश्व रूप अन्य साकार रूप भी ध्यान करते निरंतर ये एक होगी साकार चिंतन करने वाले ये चापी अक्षरम वो तो भी अन्य जो न अक्षर होती तो अविनाशी तत्व है और उसका विशेषण है अव्यक्तम इंद्रिय के विषय नहीं अव्यक्तम किसी कर्ण के इंद्रिय के विषय हो तो व्यक्त हो जाएगा लोके में कहा जाता है जैसे कर्ण का विषय नहीं इंद्रिय का विषय नहीं दिखता नहीं तो अव्यक्त कहा जाता है अव्यक्तम के साथ परिपास जो भक्ता स्वाम विश्वरूप की उपासना करते हैं, जो अव्यत अक्षर चिन्ह की उपासना करते है तय ये उनमें से कह योग वित्तमा योग को जानने वाले कर्मयोग या ज्ञान योग जान करके उपासना करते और ज्ञान निर्गुण का भी चिंतन करते तो उनमें से योग वित्तमा अतिशैन योगविद कौन योग को जानने वाले कौन है श्रेष्ठ कौन है भगवान कहते जो निर्गुण अक्षर उपासक है ज्ञानी है वो तो, तो सारे ऐसा का त्याग करने पर ही संन्यास ऐसे चिंतन करते हैं। बिल्कुल निर्गुण अक्षर के उपासना करने के लिए बहुत ऐसा तो त्याग पूरा पूरा ऐसा छोड़ दे वासना नहीं रह तो हो जाए वर्या के हो जाए जब तो नहीं होता तब तो निर्गुण चिंतन करते हुए भी सगुण चिंतन करते हुए भी कुछ ना कुछ इच्छा रह जाती है बिल्कुल इच्छा समाप्त तो हो जाए अन्य कोई आश्रय नहीं ये सरल नहीं होता है कहते थे हम ईश्वर के शरणी में हम शरणागत है हम शरणागत है शरणागत है किन्तु पूरा पूरा सबको छोड़ करके शरणागत ईशानी पकड़ रखे इधर उधर ये शरणागत है तो और को छोड़ दो नौका में बैठ गया जाने के लिए फिर उधर से किसी को पकड़ रखा है रस्सी लेकर उधर से तब तटरी से रस्सी बांध कराए कर पाए उसको छोड़ता नहीं नौका में बैठ गया तो रस्सी छोड़ तो आगे चलना है तो तो रस्सी पकड़ा है तो अभी नौका में पूरा बैठा नहीं सौता कहें नौका में डूब जायेंगे तो रस्सी पकड़ेंगे तो बच जाएंगे रस्सी को पकड़ा हुआ इसी प्रकार आश्रय किसका है तो परमात्मा का शरण नहीं परमात्मा शरण है तो कोई आश्रय नहीं है तो ये जो पास के उनके लिए तो आगे कहेंगे जो सग्नोपासना करने वाले उनमें योग भी तमक अनु बताते हैं भगवान क्योंकि आगे उत्तर से स्पष्ट हो जाता है आगे श्लोक में कहेंगे तृतीय श्लोक में श्री भगवान वाच भगवान वाच श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच मया मय्या मनोए मय्या वेश्य मनोएक्ता उपासते नियुक्ता उपासते श्रद्धया परेस्या परेतास्तमा मे मे युक्ततमा म श्री भगवाच मयो ये मृत्युक्ता उपास परेतास युक्त सामता तृतीय पद में श्रद्धया परेतास तीन पदे श्रद्धया पर उपेतास यहाँ उपेतास क्या के आगे स है कोई यदि बोले श्रद्धया परोपेता विसर्ग वह अशुद्ध है क्योंकि विसर्ग के आगे त तो रहेगा तो क्या सूत्र लगता है विसर्जन सह सर्ग को स हो जाता है विसर्ग नहीं रहेगा केवल यदि कहेंगे राम उपेता यही तो ठीक है पद चेत अलग अलग करने श्रद्धया तो तृतीयांत पर तृतीयांत उपेता प्रथम भोजन ये तो कहा जाएगा किन्तु श्रद्धया परेता सागे ते वहां विसर्क नहीं होगा या तो परसान पुनः विराम हो अथवा ठ स कर हो तभी विसर्ग होता है विसर्ग तो यहाँ हुआ था घर में तकारा तो आता है विसर्ग हुआ था विसर्ग होने के बाद फिर विसर्ग को स हो गया नहीं तो केवल विसर्ग रहेगा कहाँ पर में प पीन प्रकार स हो तो विसर्ग रहेगा तो पर में रहेगा तो विसर्ग विसर्ग को क्या किया जाएगा स हो जाएगा इसलिए यहाँ विसर्ग उच्चाण करना अशुद्ध कुछ बहुत लोग ऐसे प्रकार बोलते हैं श्रद्धा पर ऐसे विसर्ग करेंगे तो अशुद्ध है जितने बड़े हो दाढ़ी बड़े रखे जटा बड़े रखे या कुछ भी करे उसको देख करके रूप को देख करके बड़े आश्रम को देख करके प्रसिद्धि को देख करके ये सब देख करके प्रामाणिक बुद्धि नहीं होती विवेकी लोग विद्वान लोग अप्रामिक तो अप्रामिक मानते हैं इसीलिए अशुद्ध उच्चारण नहीं करना है गीता का उच्चारण भगवान वाक्या का उच्चारण उसे दुराग्रह कोई गलत उच्चारण करता है आगे छोड़ता नहीं नहीं मानता है अभी कहने पर बहुत इसको नहीं मानेंगे नहीं नहीं क्या ऐसा अलग ऐसा नहीं समझना अपने आप हम कहें यहां विराम कर देंगे जहां कहाँ अपनी इच्छा से पुनर्विरा कर देंगे नहीं आप एक वाक्य बोलते हो उसे वाक्य बोलते समय आप स्वतंत्र बीच में रोक करके बोल हैं कहा गती कहा बता दिया फिर बात हैच्छती कह आ बीच में रुक दिया बोलने वाले छोड़कर ही बोल सकता है किंतु वाक्य जो लिखा है वहां जहां काम अलग कर देंगे वक्ता हम नहीं है वक्ता तो जो पहले से है काम भगवान बोलता है कहा अर्जुन बोता नहीं तो व्यास जी वक्ता है हम अपने मन से कहीं विराम कर दे ऐसा नहीं होता है श्लोक में एक आधा पूरा होने पर विराम होता है बीच में विराम नहीं होता है ये ध्यान रखना चार पाद दो पाद पूरा होने पर पूर्वार्ध एक आधा हुआ आगे दो पाद रहेगा तो उत्तरार्ध पूर्व और उत्तर पहले आधा को कहेंगे पूर्वार्ध आगे जो आधा उत्तरार्ध तो पूर्वार्ध के आगे विराम होता है उत्तरार्ध में आगे एक पाद का अंतिम विराम नहीं होता है इसलिए तृतीय पाद के आगे कोई विराम हाँ कर देंगे तो विसर्ग हो जाएगा विराम नहीं कर सकते विराम होता ही नहीं श्रद्धा परे उपेता बोलते समय अलग कर बोल दिया तो भी विराम नहीं है वाक्य तो श्लोक में एक एक पाद बोला जाता है इसलिए नहीं कि हम बोलते समय छोड़ दिए पुनः विराम हो गया ऐसा नहीं वही से बोला जाता है किन्तु तो विराम हुआ नहीं इसे विसर्ग नहीं बदलना चाहिए मैयावश्य मनो ये माम एक पाद है। प्रथम पाद है। इसमें कितने पद होगा पांच कितने हुआ मै अवैश्य मनो ये अच्छा ये माम ठीक है ठीक है हाँ मैयावश्य मनो ये माम ठीक हाँ माम तक तो है पांच पद है ठीक मई अवश्य मनो ये माम पांच पद है, ठीक है नित्य युक्ता उपासक ये इसमें कितने कितने पद है क्या है हा दो ही पदे अलग अलग नित्य पास है पास महा को आश्रम जोड़ना नहीं मैया वैश्य मनो ये माम आ गया ते में युक्त मता है ये तो अलग अलग ते में युक्त तमा कितने पद होंगे चतुर्थ आदमी जो मेरे में मन को लगा करके नित्ययुक्त निरंतर पूर्व अंत में कहा था नित्य सतत युक्त होकर के उपासना करते निरतर मदभ मन मना होदि ऐसे उपासना करते किसी प्रकार परया श्रद्धा उपेता अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के उपासना करते हैं ते युक्तमा में मता ये युक्तमा और निरंतर ही चिंतन करते दिन रात समय पूरा अति वाहन करते परमात्मा का चिंतन करके जो दिन रात हमेशा ही परमात्मा का चिंतन करते है वो युक्ततम ही कहना है युक्तम है जो मेरे ही रूप का इसे ध्यान करते निरंतर श्रद्धा युक्त होकर के उपजन करते वही वो युक्ततम है तो स्लो को बोलो श्री भगवान मैया मनो उपास में युक्त तमाम अभी यदि स्वरूप अध्याय जैसे कहे गयी मन मना भव मदभक्त मद तो मत जैसे कहा गया एवं सतत युगताए जितने नहीं पहले जो कहा गया मन मना भव मदभक्त कह करके जो निरंतर मेरे ही ध्यान उपासना करते हैं मत मत, मत मत कर्म कृत मत मत कर्म कृत मत परम मतभत संगवर्जित जो कहा गया वो युक्तम हो गए जो अक्षर अभ्यथा चिंतन करते युद्धतम नहीं है कभी तो ये बात नहीं उनके प्रति क्या कहना सुनो क्षरम निर्देश्य तो निर्देश्य म्यक्त पर्युपासते मक्त पर्युपाते गचिचम चिंत कूटस्थम चलन ध्रुव कूटस्थम चलन ध्रुवक्षरम निर्देश सर्वत्र मक्त पयुपाशतेम चिंत कूटस्थमचल ध्रुव संयमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र ग्राम सर्वत्र समबुद्धया व मा ते प्रावती माभूत हित रूत हित रहा यहाँ दोनों श्लोक मिलकर के एक वाक्य है एक ही क्रियापद है। ते प्राप्त मामेव है। क्रियापदे प्राप्तवंती क्रियापद क्या करता है ते ते कौन है ये प्रथम श्लोक में कहा किंतु ये शिष्य दो श्लोक मिलकर के एक क्रियापद होने पर भी इसमें पुनः विराम पूर्वा परिपास सत्य में एक बार विराम फिर और विराम ध्रुव में तीन ही तृतीय हो गया सम बुद्ध यह चार भाग हो गया एक एक आधा में एक एक विराम पुनः विराम इसको अन्वय कर कहेंगे तो मिला करके एक वाक्य होगा व्याकरण में संस्कृत में एक तिंग वाक्य तो क्रिया पद रहेगा एक रहेगा तो एक वाक्य सम मिलाकर के किन्लोक बोलते समय आधा आधा वाक्य पुनः विराम होता है इसलिए ये नहीं समझना जहां कहाँ रख देंगे वे नियम है श्लोक में आधे में एक वाक्य पूर्वार्ध उत्तराध्य में और एक वाक्य द्वितीय श्लोक पूर्वार्ध में उत्तराध्य में एक क्रियापद होने पर भी चार वाक्य किया गया किंतु एक आधे में वाक्य पूरा नहीं होता है ये तो अक्षर मद निर्देशम अभ्यक्तम परिपाष करके ये तू तू शब्द देकर के हिन्दी में कहते तो जो तो अक्षर की उपासना करते हैं ऐसा जो कहते तू शब्द कह से किंतु तू कहते किंतु परंतु होता है ऐसा कहन से क्या हुआ पूर्व से विलक्षण हो गया पूर्व श्लोक में तो महिला मनो एवं उपासना करते नित्य युक्त होकर के अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर युक्त में किन्तु जो अनिर्देश अभ्यक्ति की उपासना करते हैं उनके लिए अलग कहते अर्थात ये अलग है पहला अलग कर दिया तम कर दिया किंतु जो अनिर्देश अव्यक्त अक्षर की उपासना करते है आगे मामे वाप्त नी तो मुझे ही प्राप्त करते हैं पहले को कहा भक्त साकार चिंतन करने वाले युक्तम है किन्तु जो अक्षर ब्रह्म चिंतन करने वाले वो तो मुझे ही प्राप्त करते हैं अक्षर निर्गुण चिंतन करने वाले मुझे ही प्राप्त कर लेते है तो श्रेष्ठा कौन होगा और आगे कहे जो भक्त उपासना करने वाले फिर क्या परमात्मा प्राप्त नहीं करते हैं। उनके लिए आगे कहेंगे आगे कहे थे तैसा सप्तम श्लोक में आएगा तैसा मददरता मृत्यु संसार सागरात सप्तम श्लोक में कहेंगे ऐसा जो भक्त है उनका मैं उद्वार करने वाला हूँ भक्तों का सगुण परमात्मा का चिंतन करने वाले को भगवान कहते हैं तेम हम समुद्रता में उद्धार करूंगा उद्धार करता हूं और जो अक्षर अव्य तोना करने वाले मुझे आत्मस्वरूप से चिंतन करते वो तो मेरा स्वरूप है वो तो मुझे ही प्राप्त करते हैं ज्ञानिवृत मुझे प्राप्त कर लेते हैं दोनों में क्या भेद हुआ ब्रह्म हम अस्म ब्रह्म ऐसा चिंतन करने वाले मेरे आत्मस्वरूप मुझे प्राप्त ही करते हैं उनका मैं उद्वार करता हूं नहीं कहा गया जो सगुण का चिंतन करते पूरा समर्पण करके शरणागत हो करके तैसा अहम समुद्धार उनका उद्धार में करता हूँ hmm. तो मुक्त कौन होगा दोनों में hmm. दोनों वो भी मुक्त होगा किंतु तो उसके प्राप्त करने के लिए परमात्मा उसको उसका उद्धार करते हैं निर्गुणा जो हम अश्मी परम में चिंतन करने वाले उसका तो स्वयं चिंतन करते ही आत्मा ज्ञान नित्य है एक भक्ति विशिष्ट है वो तो मेरा प्रिय है ऐसा कह करके अक्षर की उपासना करने वाले तो मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए क्या कहना है युक्त वो तो मेरा ही स्वरूप है जो मेरा ही स्वरूप है उनको युक्तत्म कहना क्या है वो तो मेरा स्वरूप है ये तो अक्षरम अक्षर है न अक्षर अक्षरम अव्यक्त अनिर्देश अनिर्देश क्या है क्योंकि अव्यक्त है इंद्र का विषय नहीं तो उसको किसी शब्द से निर्देश नहीं कर सकते जो किसी इंद्र का विषय हो शब्द का विषय हो किसी शब्द से सुने किसी शब्द से कह सके तो होगा निर्देश निर्देश सक्यम शब्द से कहा जा सकता है किंतु अव्यक्त होने के कारण उसको शब्द नहीं कर से नहीं कह सकते इंद्र से देखा इंद्र का विषय हुआ तो उसको किसना न किस गुण क्रिया जाति को लेकर कथन करेंगे जो अव्यक्त है दिखता नहीं किसी इंद्र के द्वारा उसके बारे में क्या कहेंगे कुछ मालूम हुआ खाने के बाद मीठा खटा तो कहेंगे अब मीठा है खटा है नमक मिर्ची कुछ कहेंगे अब पता ही नहीं चलता है, तो क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या वो बढ़ नहीं सकते इंद्र काम नहीं है तो क्या को पता नहीं इंद्र के विषय करने का विषय तो कुछ जानते हैं तो कुछ बोलेंगे या अव्यक्त होने के कारण उसका निर्देशन नहीं कर सकता अनिर्देश अनिर्देश्य होने के कारण क्या है क्योंकि अव्यक्त है इंद्र का विषय नहीं किंतु इसकी जो उपासना करते हैं जो अनिर्देश्य है अव्यक्त है जिनके विषय में कुछ शब्द से नहीं कहा जा है इंद्र का विषय नहीं है ऐसे जो अविनाशी तत्व कहते क्या चिंतन करेंगे क्या है ये कहते सर्व कुछ है, कुछ यही नहीं जदि उसका निर्देशन नहीं करेंगे कुछ यही नहीं हुआ ऐसे होगा कहते बात नहीं सर्वत्र असत तुच्छ नहीं सर्वत्र तु तु हे भाव पदार्थे ऐसे कुछ नहीं तो बंध्या पुत्र जैसे परमात्मा ऐसे नहीं सर्वत्र गम सर्वत्रतीत है सर्वत्र है तो उसका चिंतन करेंगे क्या कहते चिंतन का विषय नहीं मन के द्वारा अचिंत्यम कुछ गुण जाति क्रिया हो तो उस विषय में चिंता न करेंगे ये चिंता नहीं कर सकते क्योंकि आकाश के समान व्यापक है और अव्यक्त तो होने के कारण ना तो निर्देश किया जा सकता है ना तो कोई चिंतन हो सकता है परमात्मा अचिंत्य है उसको अचिंत्य का क्या चिंतन करेंगे अचिंत्य का चिंतन अचिंत्य करेंगे अचिंत अक्षरम अहरसम अस्थूलम अना अहर्षम अदीर्घम यही चिंतन करना है जो ब्रह्म स्वरूप गार्गी ने पूछा शुद्ध चिन्ह मात्र उसको बताओ माया विशिष्ट चेतन का आश्रय क्या है तो अवाच्य है ब्रह्म कहते तदेता अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा भी बदंती अस्थूल स्थूल नहीं है तो क्या है नहीं अननु ह्रस्व नहीं बासे नहीं नहीं नहीं करके यही चिंतन भी ऐसे कह जाएगा कूटस्तम कूटे है कपट कपट रूप से स्थित बाहर तो अच्छा दिखता है अंतर किन्तु तो कपट है इसको कहते उसमें स्थितम माया ज्ञान में स्थित है कूटस्तम अचलन चलन वर्जित बाहर से तो माया के कारण चलन दिखता है वास्तव तो चलन नहीं है यही कूटस्तम माया में स्थित है माया के कारण माया में चलन हुआ तो उसमें चलन दिखता है जल में कंपन हुआ तो चंद्र के प्रतिबिंब में कंपन दिखता है बच्चा कहता है घड़ा में चंद्र है और हिल रहा है घड़ा में जल हिलाएंगे तो चंद्र हिलेगा ना नहीं नहीं हिलेगा प्रतिबिंब हिलेगा बच्चा प्रतिबिंब को चंद्र कहता हिलता है किन्तु वास्तव चंद्र अचल है ध्रुवम ध्रुव स्थिर है नित्य हमेशा एक रूपये कोई परिवर्तन नहीं होता है इसके साथ आगे शुरू का संबंध है ये तो इतने कहा क्रियापद नहीं कहा कैसे चिंतन करना है ये भी आगे कहेंगे ये तो इतने बता दिया ब्रह्म जिसका चिंतन करते उनका विशेष में बता दिया जो अक्षरम आगे कहेंगे उप, उपास अक्षरम उपास माम प्राप्व ऐसा मिलाने पर दो वाक्य हो जाएगा क्योंकि ये अक्षरम उपासम प्राप्ति जो उपासना करते है किसकी उपासना करते है अक्षरम अनिर्देश अभ्यथम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम परिभाषित भी के तिंगंत है ये भी के क्रियापद है ये उपासते ते माह प्राप्णी दो वाक्य कर सतते हैं दो वाक्य अलग अलग हो जाएगा परिपाषत है तो ये के साथ उसका संबंध ये परिपाषत ते माम प्राप्त मंत्री इसे मिला करके सम्भावक एक पूरा हो जाएगा हाँ श्लोक बोलो ये त्वक्षर मा व्यक्त सर्व चिंतन ध्रुवम इस श्लोक में भी ये त्वक्षर तो मनिर्देश अव्यक्तम ऐसा कोई करके बोलते हैं वो तो भी ठीक नहीं है अनिर्देशमकर है हलन तवन से औ के साथ मिल जाएगा अलग पद है अनिर्देश्यम किंतु वो श्लोक बोलते समय पदच्छेद कर नहीं बोला जाता है इसे पदच्छेद करेंगे तो चंद्र भंग होगा श्लोक बोलते समय जैसे लिखा है ऐसे बोलना है अपने बुद्धि लगा करके अलग नहीं करना और कोई के पुस्तक को छपाते आजकल अलग करके वो ठीक नहीं है कैसे बोलेंगे ये त्वक्षर मनि देश्य। क्षर देश्य आगे माव्य माव्यक्तम बोलना पड़ेगा माव्यक्तम कोई पूछे मत क्या है म्यक्त क्या है कहते क्या है सुनने के लिए समझने के लिए सलो को अलग अलग पद छेद करके समझना होता है कोई पूछा तो अक्षर क्या है तो अक्षर क्या है तो अक्षर कोई पदार्थ त्वक्षर तो तू अलग अक्षर अलग है सर्वत्र गम चिंत्यंच गम क्या है मालूम है सर्वत्र गमचिन्त्यंच चिंत्यंच सर्वत्र गम अचिंत्यम ऐसे पदच्छेद का श्लोक नहीं बोला जाता है इसलिए जैसे आगे श्लोक है संयम्य इंद्रिय ग्रामम संयम्य इंद्रिय ग्रामम कोई सं इंद्रिय संयम्य इंद्रिय क्या होता है संयम्य अलग पद है इंद्रिय ग्रामम अलग पद है श्लोक को बोलते समय पदक्षेत का बोलना बोलने से क्या बोलना पड़ेगा संयम्य ए इंद्रिय ग्राम ऐसा गण चंद्र भंग होगा पदस्थ नहीं होता है इसे जैसा लड़का से पढ़ने आए, कुछ ऐसे बताते हैं कोई लोग इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि बहुत लोग ऐसे भ्रांत है भ्रामक है स्वयं भ्रांति में स्थित है और दूसरों की भ्रांति में डालते हैं कौन पर नहीं मानेंगे दुराग्रह रहेगा किन्तु थोड़ा सावधान रहना आप लोगों की भ्रांति नहीं है किन्तु कुछ लोग भ्रांति बताने वाले फिर कह देंगे तो आग वो सुन संकट में आ जाएगा क्या हम थे बोलते थे ये बोलते कोई महात्मा भी बोल देगा गलत बोलेगा अ प्रामाणिक हो जाएगा व्याकरण के ज्ञान जिनका नहीं है शुद्ध उच्चारण करते ज्ञान होने पर भी अशुद्ध उच्चारण करते तो कोई भी हो जाए जितने बड़े भी हो गलत उच्चारण करेगा तो गलत होगा या बहुत बड़े लोग को गलत करेंगे तो गलत नहीं होगा होता तो गलत है इसलिए ऐसे बोलते समय येक्षर तो हमारे देश अलग आगे मतम और जो कहीं सकार श्रद्धा पर पेतास, पेतास, मैं युक्त वहाँ विचर्जन नहीं बोलने का है आगे संयम इंद्रिय ग्रामम सम्यक नियमन करके संयम नियमन करना किस को सम्यक अच्छी तरफ से विषय से हटा करके परमात्मा में लगाना इंद्रिया इंद्रियानम ग्राम ग्राम का तो समुदाय सारे इंद्रिया सब इंद्रियों को विषय से हटा करके विषय देहधान के लिए जितने ग्रहण करना है अतिरिक्त नहीं अनावश्यक देखना सुनना नहीं इंद्रगाम संयम्य सन जो मेरी उपासना करते वो कैसे होते है सर्वत्र सम बुद्धय सर्वत्र सब समय में समान बुद्धि समान बुद्धि क्या है जो हमको कोई प्रशंसा हमें प्रशंसा करता है जो वस्तु प्राप्त हो गया हम बड़े खुश है ये है। जैसे कोई प्रशंसा करने पर इष्ट प्राप्त होने से खुश है तो कभी नहीं मिला सम्मान नहीं मिला अनिष्ट प्राप्त होने पर भी ऐसे ही खुश रहे तभी सम तो है अब थोड़े मिल गया तो अच्छा बड़े बहुत बोल अच्छा है अब थोड़े कम हो गया तो तुरंत मुख काला लाल पड़ेगा तमोगुण होता है काला दुख होगा काला दिखेगा अगर थोड़ा लाल हो जाएगा हो क्रोध होगा तो क्रोध तमोगुण और रजगुण दोनों बढ़ जाएगा तो दुख भी होगा क्रोध भी होगा लाल काला मिल जाएगा <laughs> परिवर्तन हो जाता है जितने छिपाने पर भी इतने मुखे परिवर्तन हो जाता है पता चल जाता है इसलिए कहते क्यों दुखी हो गया क्यों नाराज होते क्यों कहते नाराज नहीं हुआ दुखी नहीं हुआ कुछ नहीं बोला कुछ नहीं वो मुखा देकर कह देते हैं कुछ बोलने कहा मुख ऐसे करवा गया तो देखो उसमें मेरे, मुख्य मेरे परिवर्तन हो गया पता चल जाता है इसके कुछ दुख हुआ फिर कहे क्यों इतने दुखी क्यों ना क्रोध हो गया तो दुख नहीं कहेंगे नाराज कहेंगे क्रोध हो गया अ जो थोड़ा क्रोध करता है उसको क्रोध हो गया तो और क्रोध करेगा दर बोला मैं क्रोध हो गया मैं नाराज <laughs> तो ये नहीं सामान Hmm! सर्वत्र समबुद्धय सब समय समबु विषय प्राप्त हो तो इष्ट अनिष्ट जो कुछ प्राप्त होने पर समान है इसमें कोई चिंता नहीं जो प्राप्त हुआ ठीक है उसमें गौण है मुख्य नहीं जो मुख्य है परमात्मा का चिंतन उसमें मन है तो ठीक है प्रसन्न और विषय कुछ प्राप्त हो गया नहीं हुआ इसको लेकर यदि हुआ तो मुख्यमय ध्यान नहीं है जिसके मुख्यमय ध्यान है इसकी परवाह नहीं करता है आपको मंदिर में जाना है बाएं तरफ दाएं तरफ कहीं पुष्प अच्छा सुगंध है पुष्प कई पुष्प नहीं कई घंटे के पेड़ है कई अच्छा पेड़ है कई पेड़ है कई पत्थर है अभी किस समय प्रसन्न होना होकर जाना है लक्ष्य जी तो परमात्मा में यहाँ पेड़ है कहीं इति है इसको कोई देखता है और रास्ता जी चल सब परमात्मा प्राप्त करना आगे चलना है ध्यान परमात्मा में होना चाहिए और इधर इधर जो ध्यान करता है वो परमात्मा में ध्यान नहीं रहता है इसलिए सर्वत्र समबुत है ये ज्ञानी क्या है ज्ञान प्राप्त करने के साधक का लक्षण है ते माम प्राप्त बंधी सर्वभूत हित रहता सम्पूर्ण के में रहता कहीं हिस्सा नहीं करते किसके आहिता नहीं करते अपकार नहीं करते जो हिस्सा साधक है उनके लिए क्या कहना है ज्ञानी तो आत्मे वगवान ने कहा मेरे आत्मा है जब भगवान स्वरूप अपना स्वरूप है उनको युक्तोत्तम है कहना क्या जरूरत है युक्तोत्म तो जो मेरे से भिन्न भिन्न बुद्धि करते है उनमें श्रेष्ठ है पहले बता दिया मैं ये अवश्य मनु जो मेरे को आत्म रूप चिंता न करते उनको युक्ततम क्या कहना हो तो मेरे स्वरूप इसलिए उनके लिए बता दिया अक्षर अनिर्देश अव्यक्त सर्वत्र अचिंत अचल अच्छा ध्रुव इसकी उपासना जो करते है वो सब इंद्रिय समुदाय को स्वयं करके सर्वत्र समबुद्धि करके सर्वभूत रथ हो करके वो तो मुझे ही प्राप्त करते हैं इस अक्षर उपाच्य के लिए निर्गुण ज्ञानी के लिए यहाँ बता दिया ये जो ज्ञानी है हम अस्वी परम ब्रह्म चिंतन करते अद्वित चिंतन करते ज्ञानी स्वरूप भक्त मुख्य भक्त हुई अभी हाँ, श्लोकों बोलना दोनों श्लोक ये त्वक्षर व्यक्त पर्युपाशते गचित कूटस्थमचल ध्रम सन्नीमेन्द्रिय ग्राम सबुद्धय तेनुवंति माभूत ही इसी स्थल पर <laughs> ये उपासते वहाँ अर्ध विराम देते है चिन्ह करके अगे ते प्राप्त वहां दूसरे वाक्य कहीं कहीं विराम भी, भी कर देते हैं किंतु श्लोक में एक आधा में एक बार पूरा होता है दूसरे आधा में एक बार पूरा होता है इसमें प्रथम तृतीय श्लोक में प्रथम पद में कितने पद है चार तू अलग अक्षरम अनिर्देशम क्लेशोकस्ते क्लेशोधिकतरस्तेशा क्लेशोधिकतरस्तेशा सत चेत अव्यक्ता सक्त चेतस अव्यक्ता क्लेशोरस्ते साक्त चेत अव्यक्त ही गुख बदे अवाप्य क्लेशोदिकतर ते तेसा सात को बोलना है आगे मव्यक्ता शक्त चेतसा इस श्लोक में प्रथम पद क्या है क्लेशो द्वितीय पद क्या है अधिकतर तो श्लोक बोलते समय पद से तो करें तो क्या बोलेंगे क्लेशो अधिकतर अधिक बोलना पड़ेगा अबना पड़ेगा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा अत तो था शो में ओ के साथ मिल गया लेकिन चिन्ह जो दिया है खाली अ था ऐसा सूचक है उच्चारण करते समय अलग से नहीं बोलना क्लेशो अधिकतर क्लेश अधिकतर तेषा अधिकतर क्लेस अधिक किनका अव्यक्ता शक्त चेत एक पदे अव्यक्त में आसत है जिनका चित्त अव्यक्त का चिंतन करने वाले जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले अहमद सिंह परम ब्रह्म अव्यक्त में चित्त जिनका आसत है उनका क्लेष अधिकतर है सगुनोपासन करने वाले क्लेश है नहीं कम है क्लेश चिंतन करने वाले क्लेश या नहीं कम है कम है कहा कम कहा अधिकत तो उनका क्या होगा कम होगा नहीं अधिक के पहले क्या कम आया हाँ अधिक है तो अधिक काम है तो अधिक यदि खाली अधिक कहते तो यहाँ कम कहते अधिक तरह कहते तो क्या कहेंगे अधिक नहीं किसके अपेक्षा कम है फिर इसको छोटा कहें, कहें, कहें बड़ा कहेंगे ये पूछेंगे छोटा कहें बड़ा कहेंगे आपके पर्वत है भैया छोटा है अब पास में छोटा पुष्प है ये ये छोटा है या बड़ा है क्या ये छोटा है लिखाएंगे इसके अभियान छोटा है नही पर्वत का छोटा है वो नहीं <laughs> अधिकतर है तो यदि अभ्यक्त चिंतन करने वाले का क्लेश अधिकतर तरह है तो सगुण चिंतन करने वाले का क्लेश है ही नहीं अधिक है अधिक तमह था बोला था ना हाँ अधिकतर है तो अधिक न्यून है तो न्यून से कम होगा तो न्यूनतर न्यूनतम अधिक अधिकतर अधिकतम तो सगुण साकार चिंतन करने वाले का क्लेश कुछ है नहीं ऐसा तो वहा कैसा है कितने है हाँ उनका भी अधिक है उसके उसकी अधिकतर है अक्षर उपासना करने वाले ये सरल खाली सगुण कह देने से साकार कह देने से सरल हो जाता है सगुण साकार चिंतन करके ध्यान करते मन इधर उधर कभी जाता है नहीं जाता है जाता है कोई बताओ ठीक होता बताओ <laughs> कितने मन भागता है मंदिर में बैठे मूर्ति रखे चित्र रखे माला भी रखे जफे भी करते हाथ भी चलता है मंता भी जफे भी चलता है मन भी भागता है कोई कहते बोले इधर जब पकड़ते अंगुली चलता है को माला पकड़ लेंगे तो मन एकाग्र होता है तो पहले पहले जब माला नहीं पकड़ते तो मन इधर जाता है इधर उधर जाता है माला पकड़ें तो माला कैसे करना फिर कोई होता माला करते समय अपने आप माला कैसे अपने आप चलता रहता है और मन तो भी अपने आप बोलना होता है मन तो इन को छोड़ भागता रहता है नहीं भागता है तो क्लेश होता ही इनका क्लेश अधिकतर हुआ क्यों अव्यक्ता चिंता अव्यक्त में जिनका चिता आशक्ता, आशक्ता अव्यक्त का जो चिंतन करते वो क्लेश अधिकतर क्यों अधिकतर है अव्यक्ता गति दुखम देहवध भी देहवध का तो देह वाली जो सगुण चिंतन करने वाले है वो देह वाला नहीं तो देह है देहते है देहवि का देह अभिमान वाले उनके द्वारा देह में जब तक अभिमान है तो अव्यक्त चिंतन करना गतिर दुख जो अव्यक्त स्वरूप है उसका चिंतन करने वाले देह देहाभिमान वाले के लिए बड़ा कठिन है अव्यक्ता आई गति जो गति है अव्यक्त का में चलना देह देहाभिमान वाले के लिए कठिन है अर्थात शगुण चिंतन करने वाले देह में अभिमान रहता है नहीं रहता है रहेगा अव्य ही गति दुखम देह देहा देहाभिमान वाले के लिए अव्यथ चिंतन करना कठिन है सगुण चिंतन तो कर सकते अव्यथ चिंतन करना कठिन है इसमें कठिन क्या हुआ अधिकतर हुआ बताओ देहा देहाभिमान त्याग करना ही अधिकतर क्लेश यहाँ जो अव्यथ चिंतन करने वाले भक्त के क्लेश के पीछा अव्यथ चिंतन करने वाले का क्लेश अधिकतर क्यों हुआ देहाभिमान त्याग करने के लिए कैसे भक्तों का देहाभिमान रहने पर भी चलेगा किंतु अभ्यत चिंतन करने वाले को देहाभिमान त्याग करना पड़ेगा यही दोनों में भेद है अभ्यत चिंतन करने वाले को देहाभिमान छोड़ करेगा हम अस्मी परम ब्रह्म में पर्रह्म चिंतन करेगा देह को लेकर के देहाभिषिता पर ब्रह्म पर व्यापक है मैं पर चिंतन करते समय देहाभिशिता परिचन्न लेकर के चिंतन होगा शुद्ध चिन्ह मात्र को लेकर के ब्रह्म के साथ एक तो अभ्यक्त चिंतन करने वाले में जो अधिकतर क्लेश है किसके कारण देहाभिमान त्याग के लिए जो देहाभिमान है तो अव्यक्त चिंतन दुख दुख से प्राप्त होता है श्लोक बोलू क्लेशो अधिकता गतिर दुखा में रेप है गतिर रहे ना नहीं? रो को है नही रो का विसर्ग हो जाता है रहसर्ग नहीं होगा क्या परम है परम मैं क्या है क्या नहीं में पूछा क्या है दो खर में आएगा नया से विसर्ग नहीं होगा खर पर हो तो विसर्ग होता किस तो से क्या खर अलग अवसान अलग खर खर खर अवसान योसर्जनीय ये तो सर्वा कर्मा से सर्वाणी कर्मा मयी सन्य मतपरा मयी सन्य अन्य नोगेन अनने नोगन मध्या उपासते मंगांतं तसते सर्वा कर्मा मई सन्य मरा अन अनने नगेन मंगाएं तसते ये तो सर्वा कर्मा मयि भक्तों के लिए कहते सारे कर्म को मेरे में त्याग करेगी कर्म तो करते हैं किन्तु मेरे में सन्यास गया तो परमात्मा को अर्पण कर लेते फल इच्छा नहीं रखते हैं कर्म करते हुए कर्म में मानस कर्म उपासना भी है और जो शास्त्र भी तो कर्म करते हैं उपासना भी भक्ति करते है जप ध्यान आदि करते यज्ञ दान तप सब करते हुए माँ कर्म ही कर्म फल इच्छा नहीं रह करके परमात्मा अर्पण करेगी सारे कर्म ईश्वर अर्पण करके मत परा हम परो ये शांत मत परा मैं ही उनका नृत्य मैं ही पढ़ा अन्य कुछ नहीं पत्पर हो करे मेरे पास ना अनन्य नहीं वो योग है ना अन्य योग अन्य मतलब अन्य और कोई आलम्बन दूसरा ही नहीं जो सगुण विश्व रूप हो अथवा साकार रूपे उसको छोड़कर अन्य आलम्बन है ही नहीं एक आलम्बन लेकर के चिंतन करते ही। अनन्य नहीं वो न सगुण साकार चिंतन करने वाले के लिए कहते हैं है अनन्या होते एक आलम्बन एक ध्येय एक रूप विश्व रूप हो साकार रूप कोई एक रूप लेकर उसका चिंतन करते हैं अन्य साकार में भेद द्वेश बुद्धि नहीं किंतु एक रूप का ध्यान विष्णु सहस नाम शिव जी के भी हजार नाम बहुत नाम है परमात्मा का अनेक नाम होने पर भी कोई एक नाम एक मंत्र जप करने से उसे निष्ठा होती अभ्यास होता उसमें शीघ्र मन की एकाग्रता प्रगति होती रूप अनेक है सर्वत्र किसी मंदिर में जाने में कोई द्वेष नहीं सबकी उपासना करनी है किंतु जब ध्यान करते कोई इष्ट देवता हो इष्ट मंत्र हो उसी का जप करे ध्यान करते समय एक आकार का चिंतन करे साकार चिंतन करने वाले को और अन्य मंदिर में जाएंगे तो देश नहीं वहां भी चिंता करें अन्य आकार चिंता करें कि थोड़े समय भी कुछ हानि नहीं है यह नहीं कि शिव जी का चिंतन करते हैं तो गणेश मूर्ति का चिंतन ध्यान नहीं करेंगे विष्णु मंदिर में चले गए तो उनका चिंता नहीं करेंगे बात नहीं वहा चिंता न करे हुई है कि परमात्मा कभी किस रूप से कभी किस रूप से प्रकट होते हैं। एक है एक रूप ही एक ही परमात्मा है उपाधि के कारण माया के कारण अनेक रूप से प्रकट होते हैं तो कोई द्वेष भाव नहीं आलम्बन वही अपने स्वरूप अनन्न्य ने व योगे न मान ध्यान तो उपासते उपासना करना उनका चिंतन ध्यान त तो ध्यान करते करते ध्यान करते करते कहता आंख बंद कर दिया और सोने लगा ये ध्यान नहीं कोई ध्यान समझते आंख बंद कर सीधा आंगूठी करे बैठ गया आसन ला कर और बीच में मन में तो विक्षेप बहुत होता है फिर विक्षेप में निवृत्त होने पर लयावस्था नहीं आ जाती वही ध्यान है ना नहीं, नहीं। उसको कोई ध्यान मानकर खुश हो जाते हैं बादशाह ध्यान लग गया अब एक घंटा पहले तो विक्षेप होता है तो पंद्रह मिनट बैठना कठिन होता है मन इधर उधर भागता है फिर थोड़ा तो ध्यान लगने लगा एक घंटा सो सो कर चला गया तो सोते आज ध्यान लग गया क्योंकि एक घंटा कैसे चला गया पता नहीं कैसे चला गया हाँ ध्यान नींद लया अवस्था में वो नहीं तो तो ध्यान तो चिंतन ध्यान का चिंतन लक्ष्य परमात्मा के चिंतन करके ध्याए तो उपासना करते हैं चिंतन करते थे तो अपने स्वरूप चिंतन कर उपासना करते हैं। तो उनके लिए मैं उदाहरण करता हूँ आगे बताएंगे स्लो को बोलो ये तो शर्माणी कर्माणी मई सन समा अन्य ऐसा जो उपासना करता है फिर क्या होता है तेसा महंसमुरता ऐसा समर्ता मृत्यु संसार सागरात मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ भवामी न चिरा पार्थ मैया वेशित चेत मैयावेशित चेत समुदर्ता मृत्यु संसार सागरात पार्थ, साम। साम, संसार भवामी न चिरा पाथ मैया देश चेत मृत संसार सागरात अहम समुद्रता भवामी मृत सागर मृत्यु संसार क्या मृत्यु युत संसार ही सागर ही संसार सागर के समान समुद्र को पार करना जैसे कठिन है संसार को पार करना बड़ा कठिन है अनाधिकाल से भटक रहे कब से आप इसी संसार में है कब से अनाधिकाल से कितने बार मनुष्य जन्म कितने बार स्वर्ग में गये कितने करोड़ बार कितने बार नहीं कितने करोड़ बार मनुष्य कितने करोड़ बार स्वर्ग में गए कितने करोड़ बार सब योनि में भटक गये सब लोग ये जन्म मरन जन्म मरण संसार सम्यक सर्ण चलता रहता है विश्राम नहीं घूमता रहता है चक्र मृत्यु संसार सागर से अहम समुद्धरता बवा में उद्धार करने वाला होता हूँ भगवान कहते हैं। साकार भगवान चिंतन करते अन्य योग से सारे कर्म फल त्याग करके फल इच्छा रहते होकर मेरी उपासना कर्म करते रहते अरे मेरा, भक, मेरा उपासना करते मेरी भक्ति करते ध्यान करते चिंतन करते उनका मैं मृत्युता संसार से समृद्धाता हो जाता हूँ कब हो गए कितने दिन के बाद कहें न चिरात दीर्घ काल के बाद है? नहीं शीघ्र ही हो जाता न चिरा तो दिन बिलम्ब नहीं होता है किंतु किसका मैया भी शीतल खाली थोड़ी जब कर दिया भगवान हमें अरुद्वार कर लेगा हमें निश्चिंत तो हो जाना है परमात्मा मैं आपके स्वर्ण में और हमको आगे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सबसे अच्छा स्वर्ण किया स्वर्णागति परमात्मा स्वर्णय आ गया सब कुछ हो गया बीच बीच में बोलते हे परमात्मा मैं आपके शरणी में हूं बस और दिन भर प्रपंच में लगा ये शरण कहते नहीं मैं ये आविषित चेत था मनो उसमें लगा दिया आविषित प्रवेश कर लिया ऐसे स्थल है कुछ स्थल में तो प्रवेश करके वापस आने का होता है आज जाएंगे आएंगे किन्तु तो परमाष्टम ने को लगा दिया तो परमात्मा चो रहे ना ऐसे को सब होगा ना को भी चेरू करते ना उनके में लगा दिया तो पकड़ लिया अब छोड़ेंगे नहीं आ, उसके लिए सावधान होकर समझा मन लगा दिया तो वो स्थिर हो जाएगा वो स्थिर कर दिया पूरा मन को आवेदन दे दिया और जैसे परमात्मा पर समर्पण सम्यक अर्पण समर्पण अर्पण तो दे दिया दे करके फिर कहें उठा लेंगे कोई पुष्पाचार्य चढ़ाएंगे महाराज प्रसाद दे दीजिए जो चढ़ाया उसको प्रसाद दे लेना क्योंकि बहुत सुगंध वाला है कोई बस उसमें ध्यान ये प्रसाद हमको मिल जाए ये नहीं अर्पण कर दिया तो सम्य अर्पण हो गया पूरा पूरा अर्पण हो गया उसके बाद नहीं कि मैंने दिया और वो यदि किसको दूसरे को दे दिया नहीं अरे तो मुझे मिलता था उसको दे दिया इसमें भी क्या है सम्यक अर्पण नहीं हुआ अपने अर्पण कर दिया था अर्पण हो गया अर्पण के बाद किसको दिया हम किसको देंगे कोई किसको दिया उसमें नहीं वो लगे अरे में नहीं गया, उसको मिल गया हमको नहीं मिला ये तो समर्पण समर क्या हुआ इसी प्रकार परमात्मा के चरण में समर्पित हो गया तो अपने को जो मिला नहीं मिला उसे खुश होना चाहिए उसमें हमारा अधिकार नहीं कि हमारा कुछ नहीं और उसमें पूरा समर, सम्यक समर्पण होता है तो मैया भीषिता चेत सांकर चीत मेरे में प्रवेश कर लिया छोड़ लिया अः जब सुख दुख मिलता है निंदा होते हैं तो भगवान से गए हमको क्यों क्यों दुख मिलता है जो साधन भजन नहीं करता है तो, तो, तो बड़ा सुख से बैठा है मैं इतने भजन करता हमको दुख मिला परमात्मा तुरंत तो परमात्मा ये समर्पण है ये समर्पण हुआ कि हमको क्यों दुख मिला परमात्मा जो चाहते हैं आपको लात मारते है तो खुश हो पड़ी कृपा है यदि परमात्मा की लात लगा दे क्या बिगड़ जाएगा ए, कितने लात खा खा कर भटक रहे परमात्मा के लात में क्यों कष्ट होता है कष्ट सुख है आनंद है उसमें होगा परमात्मा जी पैर ना में प्रहार दे देंगे आपको हानिया लावे कोई भक्त कहता है मेरे ये आपको मैं जो आपका चिंतन करता था गुरु का ध्यान करता है मैं तो परमात्मा के ध्यान करते करते आपको प्राप्त किया और आप मुझे परमात्मा के दर्शन करा करेगा आप स्वयं अपने आप कहा भागे जो परमात्मा के प्राप्ति के द्वारा मैं आपको प्राप्त किया था और आप क्यों चले गए इसे आपको द, हम दंड देंगे यही आपका करना पड़ेगा अभी हमारे शरीर में आपको पाद को लगाना पड़ेगा <laughs> मेरे शरीर में आपके पाद पद लगाना करके जोर से लगाना पड़ेगा ये भक्त भगवान से कहता है गुरु से कहता है मेरे पाय शरीर में आप पादों को घिस लगाते रहो क्योंकि मैं आपके चरणों को परमात्मा के ध्यान कर प्राप्त किया और आप परमात्मा सामने के भाग गए ये तो नहीं चलेगा जो परमात्मा ध्यान कर प्राप्त किया था आपका चरण वो चरणों को मेरे शरीर में आप लगा करके इसको हटा नहीं सोते अर्थात <laughs> आप जहा रहे कोई बात नहीं चरण को तो लगा रहे अर्थात ऐसे कृपा बने रहे तो भगवान की लात मिला कुछ दुख मिला तो समझे परमात्मा की कृपा है परमात्मा लात मारते तो स्वर्ण करना है सुख मिली गया तो बड़े खुश हो जाते हैं धन संपत्ति सम्मान मिलेगा तो बड़ा खुशी है ये परमात्मा की कृपा नहीं समझना सम्मान मिल गया संपत्ति मिल गई ये परमात्मा की कृपा नहीं यदि दुख मिलता है अपमान मिलता है समझ परमात्मा आपका सुधार करने के लिए कृपा करते युग्रह इच्छा तस्वीतम हरा में हम जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहते उसके धन समितियों में चीन लेता हूं जो सर्वस्वहण हो जाए तब तभी परमात्मा जैसे राधा अंत में हाथ ऊपर देख कर खड़ी होगी द्रौपदी द्रौपदी राधा द्रौपदी द्रौपदी जैसे हाथ ऊपर कर दिया असफल हो गया पूरा समर्पित हो गया ऐसे समर्पण जो परमात्मा देते तब जो मिलता है सो ठीक है ऐसा जो हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उनका तो समुद्रता हो जाता हूँ शीघ्र ही स्लोग बोलो ते शामु संसार सागरा भवानी नचिरा पार्थ भैया भेषिता अभी साधु को करना क्या है यहाँ कहते हैं मयि मन आधत्स मयि मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्य मयि निवशिष्य मयि अत ऊर्ध न संशय अत पूर्ध न संशय मयि मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय शिष्य मई ये सब साकार चिंतन करने वाले के लिए कहते मेरे में ही मनो को स्थापना कर लो मन क्या है संकल्प विकल्प आत्म को मन को मेरे में रख दो अर्थात अन्य कोई संकल्प विकल्प छोड़ दो माई बुद्धि में निवेश है अरे बुद्धि निश्चयात्म आ बुद्धि उसको भी मेरे में प्रवेश कर लो मेरे तीर कर लो विद्या बुद्धि को नहीं लगाओ इतने कर्ण से क्या होगा कहते ये अतउम मैं बिवसी श्यशी न संशय मानो बुद्धि को समर्पण कर लो धन संपत्ति को समर्पण करना जरूरत नहीं हम धन संपत्ति नहीं चाहते क्या देना है अपने मन को बुद्धि को मन को इधर उधर लगाते हो छोड़ो और बुद्धि को भी मेरे में थिर कर दो अतः अन्यत्र बुद्धि नहीं लगाना संकट को अन्य भी नहीं करना मेरे में रख दो इतने हो जाए आओ बाकी धन सम्बे तो निवश शिष्य से मई इसके बाद मेरे में ये बात करोगे इसमें कोई संशय नहीं है श्लोक को बोलो मई मन आधत्ष्य मई अतःन संशय यहाँ श्लोक खाली बोल देने से नहीं हुआ भगवान जो कहते हो करना पड़ेगा अभी पांच सात मिनती करना पड़ेगा आज ध्यान करना है सब बैठ करके जो भगवान ने कहा मन को मेरे में स्थापना कर लो बुद्धि को भी मेरे में लगाओ परमात्मा का ही चिंतन करो मन से संकल्प विकल्प छोड़ करके मन को लगाओ भगवान ने बताया जैसे बताया ऐसे करना है आंख बंद कर बैठना है पुस्तक रख देना है इधर उधर नहीं देखना है मन लगाना है मन को ही परमात्मा में लगाना है भगवान नहीं कहते धन संपत्ति देने के लिए समय को देने के लिए भी नहीं कहते कुछ समय की चिंता परवाह नहीं करना परमात्मा काल के भी काले सब जगत को चलाने वाले कुछ नहीं बिगड़ेगा अपना कुछ बिगड़ जाएगा ऐसा सोचना नहीं कोई बिगड़ना वे नहीं मन को संकल्प विकल्पत्मा मन कोई भगवान में लगा दो और बुद्धि से विभिन्न बुद्धि बुद्धिमता की आवश्यकता नहीं परमात्मा की प्राप्ति के लिए बुद्धि को, को परमात्मा में लगा दो निश्चितत्मा को परमात्मा सर्वव्यापक है आपके सामने है अंदर है बाहर है ऊपर है नीचे सर्वत्र है जहां जैसा चिंतन करो किन्तु मन बुद्धि को परमात्मा में लगा देना और कुछ भी चिंतन नहीं करना पुस्तक कर रख करके पुस्तक कर हाथ में पकड़ने से नहीं होगा पुस्तक रख दे शांति से सीधा बैठने का प्रयास करे सिर नीचे करे तो नींद लगेगी और थोड़ा धीरे धीरे श्वास भी धीरे धीरे ग्रहण करना धीरे धीरे छोड़ना बहुत जोर से छोड़ने का नहीं जोर से बहुत देर रुकना रुकना नहीं सामान्य जैसे गति चलती पूरा पूरा पेट भर करके श्वास लेना और छोड़ते समय धीरे धीरे पूरा छोड़ना उसमें ज्यादा आग्रह नहीं ज्यादा जोर नहीं देना अधिक लेने का अधिक रूकना ये भी करना नहीं किन्तु सास अपने स्वभाविक चलता है उसे थोड़ा ध्यान रखे धीरे धीरे चलता है और मनोबुद्धि को परमात्मा अर्पण कर दिया कुछ ही नहीं अब बाकी क्या कुछ ही तो करो कुछ करने का ही नहीं मनोबुद्धि चला जाने पर कुछ नहीं प्राणवय अपने आप चलता है शांत तो होकर के ओम हरे ओम हरे, ओम हरे। ओम हरे ओम, ओम तस्वत हाँ ओम हरे कहना हरिओ नहीं कहना अशुद्ध है इसलिए जो अशुद्ध चल रहा है उसकी शुद्धि करनी चाहिए भगवान का नाम लेते समय मंत्र जप करते समय शास्त्र सम्मत हो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए यहां भगवान ने कहा मन बुद्धि को मेरे में लगा दो आगे मेरे में ही रहोगे इसमें कोई संशय नहीं किंतु तो जब अनुभव किया आप लोगों ने भगवान में मन बुद्धि लगाने यदि मन बुद्धि लगाने के लिए असमर्थ नहीं लगा पाते हैं तो आगे भगवान रास्ता बताते हैं, यदि आपने लगा दिया देखा लग जाता है पहले भी अभ्यास किया तो मन को परमात्मा में संकल्प विकल्प भी परमात्मा विषय और कुछ नहीं बुद्धि से निश्चय करने के लिए एक ही है परमात्मा जो बुद्धि के निश्चय योग्य जानने योग्य आगे कहेंगे ज्ञम यभिका में ज्ञान ब्रह्म ही है अनेक पदार्थ नहीं बहुत जानकर के अपनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं परमात्मा प्राप्त करने के लिए केवल परमात्मा तत्व का निर्णय कर ले मन को उसमें लगाए जादा इधर उधर जाना कोई जरूरत नहीं तो इसमें यदि नहीं हो पाता है तो आगे बताते अथ चित्तम समाधातुं अथ समाधातुं समी मई स्थिर न सकनोसी मई स्थिर अभ्यास योगे नतो अभ्यास योगे नतो मामापतुम धनंजय मामा धनंजय चित्तं अथ चित्त स्थिर समाधा मई न सकनोसी अथ मई स्थिर चित्तम समाधातु न सकनोसी चित्त को स्थिर करके मेरे में रखना यदि नहीं कर पाते हो समाधा तो स्थापन करना एकदम अचल करके स्थिर करके यदि नहीं रख पाते हो तो वो क्या करना तब तो अभ्यास हो योगे न माम आप तुम इच्छा हे धनंजय ततो पर पहले प्रयास करो मन को लगाने के लिए मन यदि स्थापन करना नहीं हो पाता स्थिर नहीं कर पाते तब तो उसके बाद क्या करना तथा अभ्यास हो गया बार बार अभ्यास करना पुनः पुनः मन इधर भाग जाते हैं हटाकर मेरे लगा ना ये अभ्यास ही अभ्यास करके फिर एक, एक, एका, एकाग्रता करनी एक मन इधर भाग जाते हैं मन को विषय भाग जाएगा जरूर जहां चल जाते हैं वहां से लाकर फिर एक आलम्बन में लगाना फिर भाग जाता है तो हटा करके एक आश्रय में लगाना फिर भाग जाते लाकर एक स्थान में लगाना बार बार स्थापन करना ये अभ्यास ऐसे अभ्यास करते करते फिर मेरा चिंतन करो विश्व रूप का चिंतन करूं पहले किसी में भी मन लगाने के लिए धारणा करनी होती है देश चित्त से धारणा किसी देश में मन को लगाना भाग जाता है तो हटाकर उसमें लगाना फिर भाग गया फिर लगाना ये अभ्यास है इस अभ्यास करते करते एक स्थान में चित्त लगाने का सामर्थ्य हो गया तब तो फिर विश्व रूप का चिंता न करो साकार जिस रूप का इष्ट रूप का चिंता करो फिर उससे मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो प्रार्थना करो मन लगाओ तब प्राप्त होगा ये सब जो मन चित्त अर्पण नहीं कर पाता है उसके लिए कहते अभ्यास करो स्लोको बोलो अत चेत मा तुम सको मैन तुम धनंजय अभ्यास करना भी तो बहुत प्रयास करते अभ्यास करना चाहते तो भी नहीं हो पाता है फिर मन भाग जाता है बहुत अभ्यास करने पर फिर भाग जाता है तो फिर क्या करेंगे भगवान कहते उसके लिए उपाय है तो हम बताते हैं जो नहीं कर पाते उसके लिए सरल उपाय बताते हैं अभ्यासे <theor guard> अभ्यासे मत्कर्म परमो भव <emotion empathy> मतकर्म परमो भव मदर्थम भी कर्मा मदर्थम कर्मा कुरिम वापस कुरन सिद्धिम वसी अभ्यास्य सर्थोसी मत कर्म परमो भवस्थम सिद्धि अभ्यास पे असमर्थ हो सी यदि अभ्यास करने में असमर्थ हो अभ्यास करते करते तुम तो मन नहीं लगा पाते हो तो मत कर्म परम भव मदर्थम कर्म मत पर... मत कर्म मेरे लिए कर्म करो अर्थात ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करो ही प्रधान है ज्यादा ध्यान करने के लिए नहीं बैठने का यदि मन नहीं लगा पाते अभ्यास नहीं कर पाते तो परमात्मा को अर्पण करे कर्म करो शास्त्र भी तो कर्म करतव्य कर्म करते रहो परमात्मा को अर्पण करो पाठ करो कंठत्व करो वह पाठ करो बाकी जो कर्म है वो कर्म करो परमात्मा के अर्पण करके शास्त्र भी तो कर्म है और जितने जो कर्म हो सकता सतकर्म करे जो कुछ कर्म करते सम परमात्मा का अर्पण करके करे परमात्मा का अर्पण कर करने का अभिप्राय लाभ लाभ हो जया जय में बराबर है ना ये तभी परमात्मा का अर्पण है लाभ हुआ तो बहुत अच्छा है हानि हो गया तो परमात्मा को गाली देने तो लगी अन्य को तो इतने मिल गया मैं इतने बड़ा भक्त मुझे क्यों नहीं मिला तो वह भक्ति के साथ उसका संबंध नहीं करे भक्ति उपासना के साथ धन संपत्ति या संबंध नहीं करके बराबर लगे जो कुछ कर्म सत्कर्म करें निषिद्ध कर्म नहीं करके सत्कर्म करें और परमात्मा अर्पण करें मदर थम अपनी कर्मा सिद्धि को प्राप्त कर लोगे जो कुछ कर्म करते हैं कहीं भी अपने घर में जैसे करते हैं घर में नहीं करने पड़े करें और मंदिर आदि में आश्रम में आकर कुछ करे सेवा आदि ऐसे भक्त तो को ही बहुत बड़ा संपन्न था तो जाकर के आश्रम मंदिर में रोज झाड़ू लगाता पोछा लगाता उसकी पत्नी कहती थी क्या कर दो तो किसको आदमी लगा देंगे काम हो जाएगा का? ओह डांडता तू तो चुप तू तो चुप रहो तू तो करना है तो करो नहीं तो चुप रहो करना है में में तो आरो साथ झाड़ू पोछा समय लगाता तो महाजन के बताया था महाराज कहते दी करो रोज करना ऐसे क्या हुआ बड़ा आनंद लगता बहुत अच्छा होता है कभी नहीं क्या था तो घूमने जाते तो दौड़ने जाते तो एक घंटा जाता है मैं कहा इससे इतने समय में तो मैं झाड़ू उपचार के सुंदर कर देता हूं और भगवान का भजन करता रहता हूँ भगवान का नाम लेता रहता हूं उसके बदले में बाह प्रशंसा चाहिए या धन चाहिए धन तो कोई नहीं चाहता धन के लिए नहीं करता धन तो छोड़कर वहां बैठा गया थोड़े दिन करने गया किन्तु बाह बाह करे सब लोग हमको अच्छा कहे ये भी भावना नहीं रखे ये भी भावना हो जाती है सब लोग हम अच्छा कहेगा कोई खराब नहीं कहे ये भी खराब भी कहेगा कहते कि कितने बुद्ध हुए देखो इतने रुपया दे देते है कि आदमी आकर शो कर लेगा इतने रुपया उसके पास है रुपया नहीं देता अपने आप करता है लोग ऐसे कह सकते कहेंगे किन्तु वो करने पर जो लाभ उसको होता है वो जानता है वो तो करता है तो ये जो कर्म करे परमात्मा अर्पण करके अरे मेरे लिए कर्म करे वही कर्म घर में नहीं होता है तो मंदिर में करे आश्रम में करे सर्वसाधारण स्थान में क्या अपच किया उसको हटा दे ये परमात्मा के परमात्मा का ही घर से परमात्मा ही मालिक है जहां क्या कुछ किया तो परमात्मा के लिए किया मेरे लिए कर्म, कर्म करते समय करते करते अंतकरण शुद्धि हो जाएगी फिर कर्मयोग निष्काम कर्म फिर ज्ञान युग प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति होने पर सिद्धि को प्राप्त करे मुझे प्राप्त कर लोगे लो गो को बोलो अभ्यास मो म प्रथम पाद में कितने पद है द्वितीय पद क्या है आपी। आपी। इस श्लोक बोलते समय पदच्छेद कर बोलना होगा <laughs> पदच्छेद करें तो क्या हो जाएगा अभ्यास है अपी असमर्थ अभी श्लोक नहीं होगा जैसे श्लोक इस से बोलना पड़ता है अथई तद पोसी तो अथय तद पोसी कर्तुं मदग कर्तुं कर्ग आश्रित कर्म फल त्याग ततः फलत्यागत कुर यम्वात कुरुतात्म पथे तपोषी कर्तम आश्रि सर्व कर्म फलत्यागम अथ ए तदअप असंतोष कर तुम यदि ये करने के लिए असमर्थ हो मत कर्म प्रधान मत मतकर्म परम भव मेरा कर्म ही तुम्हारा प्रधान है और कुछ नहीं भजन साधन नहीं ध्यान होता है मेरे लिए कर्म ही तुम्हारा प्रधान है ही सब कर्म मेरे लिए ही कर्म करो ये यदि नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करना है मध्युग सर्व कर्म फल त्यागम जितने कर्म करते हो कर्म के फल की इच्छा को छोड़ दो कर्म जो करते हो भी शास्त्रीय कर्म करना चाहिए निषिद्ध कर्म नहीं निषिद्ध कर्म के फल की इच्छा तो इसको छोड़ देते यहां लेकर रखते हैं पाप कर्म करेंगे तो इसका फल परमात्मा अर्पण करना सरल है पाप कर्म फल हमको नहीं चाहिए पुण्य कर्म के फल हमको चाहिए ये नहीं बुद्धिमता नहीं चलेगी शास्त्रीय कर्म करे और फल इच्छा का त्याग कर वह कहते कर्म फल का त्याग कर। सर्विसम कर्मान फल संन्यास कर्म फल कर दे त्याग कर दे बिल्कुल यह तो आत्मवान किंतु स्वयं तो चित्त होकर चित्त स्वयं पूर्वक चित्त में अन्य विषय चिंतन छोड़ करके परमात्मा लगा करके कर्म फल का त्याग कर लो पहले तो रहा मेरे लिए कर्म करो और दूसरा है मेरे लिए कर्म नहीं करो जैसे कर्म करना है करो साथ भी तो कर्म करो और फल का त्याग कर दो हमको नहीं चाहिए बस हमको नहीं दो परमात्मा को अर्पण कर करना पहले था यहां परमात्मा नहीं देना किंतु हमको नहीं चाहिए ऐसा करो क्या करना है आपको परमात्मा अर्पण करो या था मुझे नहीं चाहिए जो आपको अच्छा लगता करो किन्कू सब बोलेंगे परमात्मा का अर्पण कर हमको नहीं चाहिए परमात्मा क्यों देंगे हम नहीं चाहते तो उनको क्यों देगा कभी कभी होता है हमको नहीं मिलेगा दूसरे को क्यों मिले, मिले? नष्ट कर दो हमको नहीं चाहे तो परमात्मा क्यों अर्पण करेंगे परमात्मा कहते कर हमको ही नहीं दो तुम अपनी इच्छा छोड़ दो कृपा करते सर परमात्मा को अर्पण करने में कहीं मन में आएगा तो ठीक है हमें अर्पण नहीं करो किन्तु कर्म फल की इच्छा को छोड़ दो ये तो थोड़ा आधा काम हो गया ना भारत अपने परीक्षा परमात्मा अर्पण करेंगे तो हमको नहीं चाहिए अभी कहते हमको अर्पण करो या नहीं करो अपने कर्म परीक्षा को छोड़ दो तभी भी श्रेष्ठ हो जाएगा तभी भक्ति में परमात्मा प्राप्त कर लोगे बोलो स्लोगी सर्व कर्म प्रथम पद में आदम में कितने पद है हाँ पांच अथ एतद अभी अथ अपि कितने पद हो हुए पांच पद हो जाएगा शेय ज्ञानभ्याजा ध्यान विशिष्यते ज्ञा ध्यान विशिष्यसे ध्याना कर्म फल त्याग ध्याना कर्म फल त्याग त्यागारन त्याच्छान ज्ञान अभ्यास ज्ञात ध्यान विशेष ध्याना कर्म फल त्याग त्यागा अभी सर्व कर्म फल त्याग करने के जो कहा गया भगवान उसकी स्तुति करते हैं सारे कर्म फल त्याग करना कोई कम नहीं है ठीक है कहा कि आज यदि पहले मन बुद्धि अर्पण करो यदि आप अपन नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योग में चित्र प्राप्त करो अभ्यास में असमर्थ होता है तो मैं मत कर्म प्रदान हो जाऊ मत कर्म प्रदान नहीं होता है तो कर्म त्याग करो एक असमर्थ दूसरा उसमें असमर्थ तीसरा ऐसे करते हुए अंत में कहा सारे कर्म फल का त्याग कर लो अभी उसकी तुति करते भगवान से हो ज्ञानम अभ्यास के अभिषेय ज्ञान तो उत्कृष्ट ही जो मन को लगाने के लिए अभ्यास करना उसके अपेय ज्ञान अधिक है अभ्यास करते हैं तो विवेक के विचार नहीं करके मन को लगाना मन के तर पर ज्ञान बार बार चित्त को लगाना या अभ्यास करना है किंतु थोड़ा विवेक विचार के, के शास्त्र ज्ञान प्राप्त करे उत्कृष्ट है ज्ञान ध्यान विश्व शास्त्र से विवेक हो गया किंतु विवेक से ज्ञान से द्यान? द्यान, ध्यान उत्कृष्ट मन को लगाए ध्यान कैसे वो ध्यान कौन सा ध्यान विवेक पूर्वक ध्यान ध्यान विशिष्टता का तो शास्त्र ज्ञान के बाद जो ध्यान ज्ञान होने के बाद ध्यान करे तो ज्ञान के अभिजय ध्यान शास्त्र श्रवण करने के बाद मनन करके निधि ध्यान करे उत्कृष्ट ही ज्ञान के बाद परोक्ष ज्ञान लेना अपरोक्ष ज्ञान नहीं परोक्ष ज्ञान सात्व ज्ञान होने के बाद तो ध्यान भी परमात्मा चिंता न करे ये विशिष्ट थी और ध्यान करने की अपेक्षा कर्मफल त्याग भी उत्कृष्ट है ध्यानात कर्म कर्मफल त्याग ऐसे ध्यान करने के लिए पहले कहा था ध्यान करने के लिए बताया मेरे में ही माना लगा बुद्धि लगाओ नहीं कर पाते तो अभ्यास करो अभ्यास में असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करो मत कर्म प्रधान वो भी नहीं कर पाते कर्म फल त्याग करो ऐसे कह कर के श्रेय ज्ञान अभ्यास से ज्ञान शास्त्र ज्ञान विवेक उत्कृष्ट है खाली विवेक हो गया अपरोक्ष नहीं हो परोक्ष ज्ञान उसके अपेक्षा ज्ञान के लिए ध्यान करो और करने पर जो फल प्राप्त होता है कर्म फलते आगे भी इतने फले कर्म फलते आगे भी सब छोड़ करके कर्म करता है फल इच्छा नहीं तो क्योंकि इतने करने से ही तुम सब प्राप्त कर लोगे त्यागा शांतिरम त्याग करने से शांति शांति क्या है संसार का त्न... संसार की निवृत्ति हो जाएगी अनंतरम परम्परा से अंतकोण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त होकर शांति रनम या था तो कर्म पर त्याग करो ये सामान्य नहीं इतने बातें सब हो जाएगा कोई आता है कला शासन में ब्रह्मचारी परमात्मा प्राप्त करना दर्शन करना चाहते हैं कहते दर्शन हो जाएगा तुम पहले थोड़े व्याकरण पढ़ो बता तो मैं तो भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ कहते इसको पढ़ो इससे सब हो जाएगा एक लघु कौन एक लघु कौन पूरा लघु सिद्धांत कौन दी लो सब सात ज्ञान हो जाएगा सात ज्ञान से परमात्मा ज्ञान हो जाएगा मार्ग तो है चलने का है किंतु तो पहले सीढ़ी में नहीं चढ़ेंगे तो आगे जा सकते हैं आगे जाना है तो दो तीन सीढ़ी इधर जाओ आगे जाने के लिए ऊपर जाने के रास्ता है लिफ्ट आदि थोड़े इधर जाओ वो कहता मैं तो पांचवा मंजिल दसवां मंजिल दस जाना है ये दो तीन सीढ़ी जाने से क्या होगा तो कहते दो तीन सीढ़ी जाओ तुमको तो मिल जाएगा सीधा पांचवा मंजूरी पहुंचा देगा लिफ्टी वो कहता है ये क्या ये दो तीन सीढ़ी में पांचवा मंजूरी कहा पहुंचेगा दो तीन सीढ़ी नहीं पहुंचेगा लिफ्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो पांचवा मंजिल को कैसे जाएगा चलांग ला करके चल जाएगा तीन सीढ़ी चढ़ने मात्र से पांचवा मंजूरी पहुंच वाँच वाँच गया क्या नहीं किन्तु तो तीन सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ऐसे कहीं होता है लिफ्टी है तो दो चार सीढ़ी चढ़ो लिफ्टी मिल जाएगी तो क्या करना है लिफ्ट तक जाना पड़ेगा दो चार कदम चलना पड़ेगा या वही कहेगा थोड़ा तो उसके बिना लघु सिद्धांत कौदी पढ़ लेने मात्र से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगी बात नहीं किंतु थोड़ा उसका ज्ञान हो जाएगा तो संस्कृत ज्ञान हो जाएगा तो पूरा सात्व ज्ञान हो जाएगा सातवी ज्ञान होने पर फिर उसका मनोनिधि आसन होगा ये कोई ब्रह्म जाता है साधु बनता है तो उसको कहते आप लोगों को नहीं कहते डरना नहीं <laughs> गाँव को भी सबको लघु सिद्धांत गो भी पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है वेदांत श्रवण करने से सब हो जाता है जिनको थोड़ा पढ़ने का सामर्थ्य है बुद्धि तो बहुत है बुद्धि तो बहुत लगाते हैं। संसार में बुद्धि लगाते हैं तो थोड़ा व्याकरण में बुद्धि लगाओ तब तो पता चलेगा बुद्धि कितनी तीक्षण है, है। इसमें बुद्धि लगाने पर पता चलता है बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान है भी व्याकरण पढ़ते समय थक जाते हैं कहते हैं हम नहीं बहुत पढ़कर आया कि व्याकरण तो में हमारी बुद्धि काम नहीं करती इसे देखे पढ़ के भी माँ साधु आते हैं बहुत पढ़ के थोड़े दिन के बाद फिर छोड़ देते हैं व्याकरण नहीं पढ़ पाएंगे इतने पढ़कर परसों कराए बोले इतने पढ़ पढ़ कर आए फिर क्या पढ़ेंगे अभी अभी देखो छोड़ कर तो व्याकरण हर, हर जाते हर जाते हैं और व्याकरण थोड़े पढ़ लेंगे तो आगे न्याय साथ आएगा तर्क संग्रह उसकी भाषा दे करके को कोई तो कोई नया साथ अपना थोड़े संस्कृत ज्ञान हो गया तो हम पढ़ लेंगे अब तो पढ़ने पर इसे वाक्य पढ़ेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा कहाँ फंस गए साध्यता अवश्य देखा संबंध आवश्यक साध्यता आवश्यक का आवश्यक प्रतियोगिता आवश्यक संबंध आवश्यक प्रतियोगिता आवश्यकता आवश्यक वै अधिकारी आवश्यक अभाव निरूपित हेतुतावश्य सम्बन्ध वृत्तिव इतर धर्माविन्न वृत्ति तत्व आवश्यन प्रतियोगिता का अभावत्व व्याप्ति न <laughs> थोड़ा तर्क पड़ने के बाद फिर अभिमान हो जाता है हम एक वाक्य बोलेंगे तो उसका अर्थ तो कोई नहीं लगा सकता है वाक्य बोलेंगे अर्थ लगाना कठिन नहीं समझने वाला समझेगा नहीं समझने वाला क्या समझेगा <laughs> तो कोई विद्वान न्याय शास्त्र नहीं पढ़ पाया समझ नहीं पाया और न्याय सात के तिरस्कार करता था तो वे राज्यसभा में पहुंचा जा करके सीधा बोलने लगा क्या बोला दंडत्व आवश्यक है कंबलत्व आवचन झलत आवश्यक है फलत्व आवचित पुस्तक तो आवश्यक है लेखन तो आवश्यक लंबा कर बोलने लगा विद्वान को हंसने लगी क्या बोलना चाहता है कुछ नहीं कहती तो जुड़कर अवचय अवचयन बोलता है कुछ मालूम नहीं सहस नहीं कहो बोला देखिए राजे देखे भाजी ये लोगो बैठे आप गिर विधवा को, कोई भी कुछ नहीं समझ नहीं सकते है जब ये समझे मैंने क्या बोला बोलो इनको बोलो बोलने के दो बोला बोलो ठीक ठीक बोल दे अब बोलेंगे तो सब कोई कुछ बोलेगा बोल कर दे बोल अब वाल में बोलूंगा ठीक तो फिर क्या कोई कुछ बोलेगा बोल नहीं पाएगी इतने क्या था? वो तो कुछ अर्थ नहीं अपने आप कुछ अस्तित्व आवचन अस्वता गोत्व आवचन घटत्व आवचन जो मिला बोलने लगे तो फिर वो आप बोले आपको याद है हम बोले याद है ये बोले आपके कंठत्व तो कर रखा है याद है इतने लम्बा वाक्य बोलेंगे तो आप बोलेंगे बोले को बोलो कोई बोलते हो तो उनके पास ये सामर्थ्य है कोई बोलेगा तो उसको तुरंत कंट कर लेते बोल देते तो कोई बोला बोलने पर ये भी बता दिया देखो मई बोलता हूँ बोल दिया अरे मेरे वाक्य का मैं जो बोलता हूं कोई बोले विद्वान लोग में हार गए किस में कि एक वाक्य लंबे वाक्य बोलने पर इनके सामर्थ्य कंठस्थकर बोल देते हैं किंतु विद्वान इतने बैठे इतने लंबा वाक्य कहने पर कोई उसको दोहरा नहीं सकता है तो फिर उसको पुरस्कार मिला न्याय में तो सामर्थ्य नहीं था कितने सामर्थ्य था एक बार सुन लिया तो कंठस्थ करके फिर बोल देते है ऐसे किस किस के सामर्थ्य अभी भे, पहले बता था अभी भी किस किस का सामर्थ्य होता है तो ऐसे सामर्थ्य होने पर फिर कंठक सुनते सुनते कंठक हो जाता है तो ये न्याय शास्त्र पढ़ने पर थोड़ा फिर बुद्धि जो बाहर हटकती ना सब बाहर हटने लगे ये शास्त्र चिंतन करते समय संसार से मन हटेगा संसार से मन को के लिए बीच में शास्त्र चिंतन करने से मन हटता है इसलिए कहा सेव ही ज्ञान अभ्यास ज्ञान शास्त्र ज्ञान और ज्ञानात ध्यान विशिष ज्ञान है? के अच्छे शास्त्र विवेक पूर्वक ज्ञान से ध्यान करे और ध्यान करके जो फल प्राप्त होगा ध्यानात् तो कर्म फल त्याग कर्म फल छोड़ दे बहुत तो बुद्धि दृढ़ नहीं हो तो कर्म फल छोड़ देना सरल नहीं कुछ कर्म करते समय उपासना करते भक्ति करते समय मन में कोई इच्छा नहीं हो कोई नहीं कहता इसी कर्म का फल हमको मिले किंतु मन में कोई वासना यदि रह गया परमात्मा क्या करेंगे बोलो आप बड़े भक्त हैं कर्म उपासना करते हैं करते समय नहीं मांगते कि इसी कर्म इसी उपासना का फल मुझे मिले किंतु मन में है हमको ईदम में से याद ईदम में से याद परमात्मा कृपा करेंगे जो आप चाहते हो आपको प्राप्त करा देंगे उसी समय नहीं मांगते किन्तु अन्य समय यदि वासना हो तो परमात्मा देंगे नहीं देंगे इसलिए क्या है ये नहीं कि चिंतन करते समय हम नहीं मांगते अन्य समय में हमारी इच्छा ये मिल जाए भजन करते समय मंदिर में जाते जा समय उस समय फर्क मांगते नहीं बाहर आने के बाद ये मुझे मिल जाए ईदम से तो परमात्मा को पता चलता है नहीं चलता है तो थोड़े समय कुछ नहीं चाहता बाकी समय चाहता रहता है तो परमात्मा प्रकट हो जायेंगे और फर्क उसको दे देंगे क्या कहते है इसको टपी टपी कर चॉकलेट टपी चाहते टपी ले लो ये चाहते तो लो परमात्मा को इसे कहा सरल से मिलेगा कहते उस समय नहीं मांगता था उस समय नहीं मांगने से क्या होगा दिन भर मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए कर दो अब भगवान को प्रार्थना करते थे हमको कोई कुछ नहीं चाहिए प्रार्थना करते हम कुछ नहीं चाहिए बाकी दिन भर इधमे से आदि से चाहिए चाहिए तो भगवान ही दे देंगे इसलिए बिल्कुल कुछ इच्छा नहीं करे सर्वकर्मा फल त्याग कर लो तो ये सबसे बड़ा है त्यागा त्याग शांतिरम कर्म फल त्याग कर जाए तो उसके बाद शांति अनंतरम शीघ्र ही शांति प्राप्त हो जाएगी इसलिए जो कुछ करते हो वो सत्कर्म फल त्याग कर गया करके अर्थात तो अहंकार वासना को छोड़ करके किस छोड़ करके वासना।, वासना को छोड़ करके अब मैं कर रहा हूं करके ये करतव बुद्धि भी छोड़ो मैं कर रहा हूं मैं कर रहा ये भावना करने पर फिर मुझे चाहिए ये नहीं ऐसा इससे शांति की प्राप्ति श्रो को बोलो जानम अभ्यास ज्ञान जान कर्म फल त्याग तागा अभी दो प्रारंभ क्या था एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शन के बाद मत कर्म कृत मत परम कहा गया था मतभक्त अर्जुन ने पूछा ऐसा जो करते हैं वो श्रेष्ठ है या जो अक्षर अव्य उपासना करते है वो श्रेष्ठ है वो दो विवाह करके कहा जो मेरे में मन लगा चिंतन करता है वो युक्तम है और जो अक्षर निर्गुण अनिर्देश निर्द, का चिंतन करता है वो तो मुझे ही प्राप्त कर लेता है और जो भक्त है उनका मैं उद्धार करने वाला हूँ किन्तु मेरे में जो मन मैं आवेश अरे मेरे में नहीं लगता है तो फिर मन चितक बुद्धि को, को समर्पण करो ये संभव नहीं तो अभ्यास करो अभ्यास नहीं हो सकता है तो फिर मदर्थ कर्म करो और मेरे लिए कर्म नहीं कर पाए तो कर्म फल त्याग करो ऐसे कहकर करके कर्म फल त्याग की त्रुति की वो तो हो गया अभी जो अद्वैत चिंतन करने वाले अनिर्देश अव्य चिंतन करने वाले आकाश के समान व्यापक ब्रह्म सब के अंदर बार एक है यह एक अद्वितीय तत्व है जिसको भगवान ने कहा वासुदेव सर्व वही एक तत्व का चिंतन करने वाले ज्ञानी किस प्रकार उसका कैसे चिंतन करता है और साधो को क्या क्या धर्म अपने में लाना चाहिए जिससे अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए क्या क्या गुण चाहिए ये गुण कहते हैं जैसी गुण जो गुण ज्ञानी में स्वभावता आ जाता है साधो को क्या करना चाहिए अपने ज्ञान हो जाएगा तो ये गुण आ जाएगा नहीं ये सब गुण आएगा तो ज्ञान होगा ज्ञानी में जो गुण धर्म स्वभाव बताता है साधव को प्रयत्न पूर्वक उसे गुण को अपने में लाए वो धर्म अपने में हो तो अवश्य ही ज्ञान होगा साधव के ऋष्य भगवान उपदेश करते क्या क्या होना चाहिए अदृष्ट सर्वता अद्वेष्टूता मैत्र करुण मैत्र करुण निर्मो निरहंकार निर्मो निरहंकार समुख सुख क्षमी समख क्षमी अद्वेष्ट भूतान मैता करुणा हेमो निरंकार सर्वभूता अध्यक्षता पहले किसका भी द्वेष नहीं करता है अपने कोई दुख देता है तो भी उसको द्वेष नहीं करता है सर्वभूता नहीं क्योंकि सब को आत्म रूप से दिखता है हम परब्रह्म चिंतन करने वाले ब्रह्म से क्या पदार्थ है कौन है नहीं। कोई नहीं जो कुछ दिखता है सो मैं ही हूं इसे किसी को किसका द्वेष नहीं करता है वे कष्ट देने वाला भी तो कुछ द्वेष नहीं करता है सबको एक रूप से दिखता है आत्मा रूप से दिखता है अथवा तो ब्रह्म रूप से अथवा परमात्मा ही की चीज है अरे मित्र मित्रभाव सर्वत्र मित्रत्व न रहता है कोई शत्रु तो नहीं करुणा करुणा वाला सब के दुखी के प्रति दया करुणवान और के प्रति अभय मेरे से भय किसी को नहीं करे सब के प्रति दया भाव मामो मामा मामा मेरा मेरा ये प्रत्यय रहित हो गया ममता रहित मामा, मामा मेरा किसी में मेरा पन मेरा पन ये भाव निर्गत तो मामो ऐसे और मम्म तो, तो चला गया किन्तु अहम भाव अहंकार अहंकार भी समाप्त हो जाए निरहंकार यही अहंकार ममता अहंता ममता यही तो सब कारण अज्ञान से ये अहंकार मम ममता ममता सब फिर सब कुछ दुख के कारण सब है और क्या होना चाहिए सम दुख का सुख दुखम च सुखम च दुख सुखे समय दुख सुखे सुख दुख जिसके लिए समान है सुख दुख समान कैसे कभी हो जाएगा मीठा और खटा समान है मिर्ची और मीठा <metha」> समान हो जाएगा या नमक अथवा मीठा दोनों समान हो जाएगा ये सुख दुख तो दोनों विपरीत है समान कैसे हो जाएगा ज्ञानी के स्वभाव तो समान हो जाता है और दोनों को, को समान कर दे सामान कैसे करेगा प्रयास करने पर समान कैसे हो जाएगा काला और सफेद दोनों समान कर दे सामान कैसे दोनों मिला देगा तो समान हो जाएगा ये समान का अभिप्राय सुख दुख तो अवश्य मिलते हैं मिलेंगे सुख मिलने पर दुख मिलने पर सुख सुख साधने में राग होता है दुख में द्वेष होता है सुख मिला तो सुख साधने में सुख देने वाले उसके प्रति राग नहीं बढ़े और दुख प्राप्त हुआ तो दुख देने वाले दुख साधने में द्वेष नहीं हो सुख दुख राग द्वेष के प्रवर्तक राग द्वेष को बढ़ाने वाले जहां उत्पन्न करने वाले समान हो गया का अर्थ क्या है सुख दुख दोनों मिलने पर ना राग होता है तो ना द्वेष होता है सुख देने वाले प्रति राग नहीं दुख देने वाले प्रति द्वेष नहीं सुख साधने में राग नहीं दुख साधने में द्वेष नहीं ये समान हो गया दोनों तो बराबर है दोनों समान ही कहते हैं उनके लिए सब समान है न डालो नहीं डालो समान है भोजन कोई करता है तो नमक डालो नहीं डालो समान अर्थात नमक नहीं डालने पर भी ऐसे खूश वगैरह खा लेते हैं जैसे नमक डाला हुआ भोजन स्वादिष्ट है अच्छा है खा लिया कभी स्वादिष्ट नहीं हुआ तो भी खा लिया अर्थात भोजन जैसे हो ओ, नमक मिलाए तो ठीक ना नहीं मिला तो ठीक समान से उनको पता नहीं चल है क्या ये नहीं कि पता नहीं चले पता चले किंतु तो पता चलने पर भी ऐसे खा लेता है देखने वाले को संशय नहीं होता कि नमक नहीं डाला हुआ कभी भोजन बनाने वाला नमक नहीं डाला भूल गया भूल गया तो कोई महात्मा भोजन किया उनको खिलाया और बड़े को से फिर दूसरे तो महात्मा जो कोठारी आकर भोजन करते तो उन्होंने कहा नमक लाओ नम क्या नमक नहीं डाला किसने नम कर तो खा कर गई खा कर तो क्या हो गया नमक नहीं क्या नहीं तो दिया था नहीं दिया था बोल तो खाए नमक डाल दो में दोनों में नमक नहीं डाला डाले सब्जी में और खाने वाले खा कर गई अब दूसरे को बताए तो पता चला रहे उनको तो नमक डालो नहीं डालो सामान नमक डालो नहीं डालो सामने कहा था क्या उनको पता नहीं चला पूछा गया करे अ नमक के डालने में था ए, ना सब्जी में तो हमको जो दे दिया उसमें तो नमक तो नहीं था डाले में नहीं था सब्जी में नहीं था आपने खाया पूछा नहीं बोला हाँ देखा मैं ऐसे ही क्या भगवान ईश्वर की चाव भोग बो, लगा दिया परमात्मा को अर्पण कर लिया तो परमात्मा तो बिना नमक अर्पण हो गया हम भी खा लेंगे क्या पति अर्पण करते समय ब्रह्मार्पण कर अर्पण करते ना नहीं अर्पण कर दिया बिना होगा और हम भी इतने नहीं खा सकते क्या <laughs> भक्त तो यही है जो अर्पण क्या भी खाना है तो कहें भगवान को अर्पण कर लिया ब्रह्मार्पण कर लिया फिर क्या नमक डालेंगे ऐसे खा लिया ये सामान्य का अर्थ है समान का अर्था नहीं उनको बराबर सुख दुख तो अलग विपरीत है किंतु किन्तु राहदेश नहीं हो यही समान है अर्थात अच्छा कोई कष्ट देता है सुख मिलता है तो अभिक्रिया निष्क्रिय उसमें कोई मतलब नहीं ऐसे रहता है ये होता है साधक ऐसे करे यदि परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है ज्ञानी ऐसे होता है तो जो ज्ञान जाते उसको ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा सुख दुख मिले समान अभिक्रिय दूसरे को पता नहीं चलेगा चले इसको सुख हुआ दुख हुआ कुछ कह दिया भी जैसे थोड़े अज्ञानी तुरंत मुख काला हो जाता है लाल हो जाता है खूब मनो खिल गया बड़े खुश हो गया ये परिवर्तन होता है क्यों साधक का मुख्य के लिए उसकी उपेक्षा कर देने का है। कुछ कभी कोई कहा सुख मिले दुख मिले कोई कष्ट देता है वचन बोला उसकी उपेक्षा करके भगवान का चिंतन करे हाँ स्लोग बोलो अध मृता करण है निर्मो निरहकार समाश्वमी संतुष्ट सतत योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा निश्चय यृढ़ निश्चय मय्यर्तमनोबुद्धि मैयर्मोबुद्धि यो मद्भ सियो मत मद सियतुष्ट सततं योगी यतात्मा यहात्मा दृढ़ निश्चय मै्य मनोबुर्ो संतुष्टं सियष्ट संतत देह स्थिति के लिए जो प्राप्त पदार्थ की आवश्यकता है और मिले नहीं मिले तो भी संतुष्ट तब तो मिल जाने से तो है नहीं मिले जो प्राप्त हुआ अच्छा मिला नहीं मिला तो भी संतुष्ट है योगी योगाभ्यास चित्त समाहित तो करके और यथा आत्मा देह स्वभाव स्वयं पूर्वक आत्मा देहादि संघात स्वभाव तो स्वभावत युक्त है दृढ़ निश्चय विषय में जिसका निश्चय दृढ़ है आत्मस्वरूप लिए परमात्मा स्वरूप से दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय एक अद्वित तत्व ही आत्मा है अहम आत्मा गुड़ा कैसे भगवान कहा मैं ही आत्मा हूं अहमअ स्वीम परम्रमय से दृढ़ निश्चय मय अर्पिता मन बुद्धि ये भी करना पड़ता है मन क्या है संकल्पात्मक बुद्धि है निश्चय आत्मिका <Dunos> दोनों में से किसका भगवान को कर अर्पण करना दोनों, दोनों एक चिपाकर रखने का नहीं पूरा पूरा संकल्प मनो और बुद्धि को दे दिया तो हो गया मयूर पिता मनोबुद्धि पहले कहा था मनोबुद्धि को मेरे में समर्पण करो भक्ति के लिए उपासना करने वाले साकार चिंतन करने वाले के लिए भगवान ने कहा था अभी निर्गुण चिंतन करने वाले वो भी मयूर पिता मनुबुद्धि साकार चिंतन करने वाले को मनोबुद्धि अर्पण करना है और जो निर्गुण चिंतन करता है अक्षर ब्रह्म चिंतन करता है मनोबुद्ध अर्पण करता है हाँ दोनों बराबर है ये नहीं की भक्ति कहते मानव बुद्धि को दुनिया में भटकाते रहेंगे क्योंकि हम भक्त है हमारे रक्षा करें भगवान हम शरणागते बीच बीच बोले हम शरणागता मनोबुद्धि भटकता ये नहीं दोनों बराबर है तो क्लेशौधी का स्तर थे शाम अभ्युक्त उपासना करने वाले में क्लेश सभी क्या है देहाभिमान त्याग इतने क्लेश बाकी बराबर है उनका भी क्लेश अधिक है अर्थात मनोबुद्धि का अर्पण करना पड़ेगा द्वैतोपासना करने वाले को करना पड़ेगा या अद्वितीय चिंतन करने वाले को दोनों पूरा पूरा छोड़ना पड़ेगा मैं अर्पित भगवान से अर्पण करूँ तो मयूर्पित मन बुद्धि ऐसा जो भक्त मेरा यहाँ यो भक्त समय प्रिय ऐसा जो भक्त मेरा प्रिय है प्रिय कौन हो प्रिय अत्यर्थ ज्ञानी अहम सत्य प्रिय मैं भी उसका प्रिय हूँ मैं मेरा प्रिय है तो ज्ञानी भक्त मेरा प्रिय है आप भक्त है तो प्रिय भक्त बनना चाहिए ये अप्रिय भक्त बनना है प्रिय भक्त होने के लिए ये बनना पड़ेगा मेरा भक्त मन बुद्धि अर्पण करना भक्त सभी किन्तु प्रिय भक्त भगवान कहते ऐसा भक्त मेरा प्रिय है जो ऐसा भक्त ने मनोबुद्धि अर्पण नहीं करेगी खाली कह कर देता हम शरणागत है हम शरणागत हो पीछे पीछे मैं आपके शरणागत हूँ अरे मनोबुद्धि को दुनिया में लगाता है वो भक्त मेरा प्रिय होगा नहीं जो भक्त मयर पिता मनोबुद्धि अर्थात मनोबुद्धि अर्पण कर लिया और संतुष्ट है जो प्राप्त हुआ दृढ़ निश्चय आत्मतः ऐसा भक्त मेरा प्रिय है स्लोग बोलो संतुष्ट सत संयोगी यहात्मा दृढ़ निश्चय मयिर्पित मनोबुभक्त ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूय पूर्णमेवशिष्य ओं शा शांति शांति शांति, शांति।